देखो किसी के घर जाते हैं तो या कोई आता है तो एक रुपया पांच रुपया रख के प्रणाम करता है बोले भाई इनकी श्रद्धा है ये देख प्रणाम कर बहुत अच्छा बोले कोई ऐसे हाथ जोड़ लेता है बोले देखो इनकी कितनी श्रद्धा है इनकी श्रद्धा और ज्यादा है कैसे कही हमको तो गिरक्त समझते हैं ये समझते है कि त्यागी है गिरत है नहीं लेते अब ये नहीं कि है न एक बुरा है और एक अच्छा है ऐसा नहीं सर्वम ब्रह्म है श्रद्धा करना भी ब्रह्म है न करना भी चलो वृत्ति बनाने की गई न करना भी ब्रह्म है जीना भी ब्रह्म है मरना भी ब्रह्म है बोला मिलना भी ब्रह्म है न मिलना भी ब्रह्म है तो क्यों कुछ कष्ट क्यों जमु ये जो समता का अभ्यास है हमारे प्राकृतिक चिकित्सक लोग थे वो तो आजकल के लोग नई नई बात करते हैं ना तो समझते हैं कि हमको तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सक थे तो महाराज भैया काम बोले वाह वाह वाह बहुत वा, अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ सब तो तो ये जो पूरा भरा हुआ था शरीर में गंदगी भरी हुई थी वो जुकाम होने से सब निकल जाएगा शरीर स्वस्थ हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा तो नहीं होता है जुकाम सब भी ठीक रहते हैं और जुकाम हुआ तो बोले कि बस खताई हो रही है आ, ये तो मेल निकल रहा है बुखार तो आया बोले घर शरीर में विचार था तो निकल गया बहुत अच्छा हुआ आप देखो आपको मौन की बात तो आपको तो सुना तो जमो यमित प्रयोगता अभ्यास मुहु। माने मुहुअाना हो बारम्बार वैसी आदत डालना है ना जब आप की वासना स्र्ण होगी जब आपके मन में वैराग्य होगा है तो आप दोनों दशा में सब परमात्मा का स्वरूप है दोनों दशा में आप आनंद ले सकेंगे है सर्व नियमो विज्ञाइंद्रिय संप्रोक्तो इंद्रिय ग्राम संयम नियि संप्रोक्त ध्यसनीयो मुहुर्मुतीय प्रवाहस्ो दिजातीय तिस्कृति परानंदो नि एक भी बड़े प्रेम से सार घंटे बात करे मतलब देखो इनका कितना प्रेम है आते हैं जनते हैं पूरा प्रेम कर रहे नहीं आए नहीं आए तो देखो कितने बुद्धिमान है जो हमारा समय खराब नहीं करते हैं हमें सोचा कि जम जाते हैं स्वामी तो तो दूसरे काम छोड़ करके हमारी तरफ ज्यादा देखते हैं बात करते हैं तो अब नहीं जाएंगे तो ठीक रहेगा तो में, तो में में है ना है ना ब्रह्म ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्ञान जो है वो किसी विषमता में अपनी समता को भंग नहीं करता वो अनेक में एक है वो विनाशी में अविनाशी है वो खंड में परिपूर्ण है वो अनात्मा में आत्मा है वो जगत में ब्रह्म है, तो है। ये जितनी खटपट है इसको मिटाने का सबसे बढ़िया आधार यही है कि सर्वम ब्रह्म सड़े इस ज्ञान के आधार पर आप अपने जीवन की सारी खत सारी वासना मिटा सकते हैं इसका नाम यम होता है अच्छा जी प्रसंग कर आपको चल सकते हैं प्रपंचो भाई सजाच विजातीयस्कृति नंदो नि बुध त्याग प्रपंचम्वावलोकना महता मोक्ष का प्रयोग धर्मात्मा लोग भी करते हैं और योगी लोग भी करते हैं और भक्त लोग भी करते हैं तो आप देखो उनकी अपलि अपनी धारणा जैसे हमने ये स्नान तो ये नियम किया कि तो रोज स्नान करके भोजन करेंगे ये एक नियम हुआ ना नोज गरीब को कुछ दान करेंगे बड़ा अच्छा नियम है रोज लेने लेने की बात तो मन में रहती है पर देने की बात मन में नहीं आती तो जो रोगी हैं उनके लिए दवा जो मंगे हैं उनके लिए रक्त जो भक्स हैं उनके लिए अन्न जो अशिक्षित हैं उनके लिए शिक्षा ये भी सच्चुदानंद का दान है जिसके जीवन निर्वाह में बाधा है उसको अन्न वस्त्र देना ये सच का दान है जो अज्ञानी हैं उनको शिक्षा देना ये चित्त का दान है जो दुखी हैं उनको सिक्त देना बढ़िया बढ़िया खुटकुला सुना देना आ, क्योंकि दुःख तो अधिकांश मानसिक होते हैं तो मानस्य प्रयास क्या नहीं है प्यारी प्यारी घटना उनको सुना देना और उनके दुख को क्षण भर के लिए विस्मृत करा देना ये दान है तो अपने जीवन में कुछ न कुछ, कुछ नियम लेना चाहिए ये धर्म का नियम है है ना हमारा एक मित्र है दो बरस पहले उसको पास पांच हजार रुपया भी नहीं था उसने एक छोटा सा काम शुरू किया और ये नियम किया कि इसका चतुर्थांश हम दान कर देंगे अभी उसके पास लाखों रूपये हो गए बच गए लाखों रुपए बच गए दान करने के बाद व्यापार करने के बाद तो धर्म का फल जीवन में प्रत्यक्ष होता है क्योंकि तो ये मोटी मोटी बात आपको सुनाते हैं एक से गुजरात में उसने ये नियम किया था कि हमारे पास जो आएगा उसको हम खाली हाथ कभी नहीं जाने देंगे नियम चलता रहा हो वर्षों तक चला पचास वर्ष चला लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ गया तो ज्यादा परेशान करने लगे तो मिलने में बाधा डाल दी गई उससे सब लोग मिल नहीं सकते फिर नियम टूट गया टूट गया तो कम हो गए पैसा कम हो गया छोटी तो छोटी बात इससे सुनाता हूँ तो एक महात्मा के पास एक पति पत्नी गए बम्बई से ही ना? न पति ने कहा कि हमको धन चाहिए और पत्नी ने कहा कि बेटे चाहिए तो महात्मा ने कहा पति से कहा कि अच्छा तुमको धन मिलेगा लेकिन दसवां हिस्सा तुम धर्म के काम में खर्च करो और पत्नी से कहा कि तुमको बैठे मिलेंगे लेकिन सत्संग में लगाना सब है तो जब तक वो नियम चलता रहा जब तक बिल्कुल सीख और जब सूट गया तब तो अस्त व्यस्त हो गया तो ये धर्म के नियम होते हैं ये हमारा अभिप्राय है कि ये धर्म के नियम ये होते हैं स्नान करना हम एक व्यक्ति को जानते हैं वो एक ले लेता है तो ना हम गेहूं हम चावल हम दही तो उसका संकल्प पूरा होता है जब वो अपने संकल्प में दृढ़ होता है ना एक विषय में जब उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है तो दूसरे विषय में उसके संकल्प की दृढ़ता आ जाती है इस विज्ञान को आप समझे मतलब इसका मनोविज्ञान के साथ बहुत बड़ा संबंध है। जब उस मनोबल आता है ना छोड़ने के लिए गेहूं छोड़ने के लिए मनोबल चाहिए कि नहीं सारे छोड़ने के लिए मनोबल चाहिए कि नहीं दूध छोड़ने के लिए मनोबल चाहिए कि नहीं चक्कर छोड़ने के लिए मनोबल चाहिए कि नहीं नहीं तो सामने आया और कुभल गए तो अपने मन को उधर से रोकने के लिए जब वो मनोबल काम में लेता है तो उसके मन में बल आ जाता है और जो संकल्प करता है वो पूरा होता है ये ये सब धर्म की बात है आप एक ही चुट्टी में सब उड़ा मत लेना अच्छा पर यहाँ इस नियम की चर्चा नहीं है तो कोई नियम लेते हैं तो हम भगवान के एक सदाश के लिखी रोध चढ़ावेंगे और शंकरेंगे हम इतने मंत्र का व्यप रोज करेंगे हम ऐसी पूजा करेंगे ऐसा पाठ करेंगे ये क्या है ये भी नियम है पर ये उपासना के नियम है न ये भक्ति के भक्ति रोज भगवान की कथा सुनना रोग भगवान की पूजा करना नाम जप करना एकादशी व्रत करना वैष्णव के जो नियम हैं व्रत हैं उनको धारण करना ये नियम है भक्तों के नियम है और इससे भगवान प्रसन्न होता तो देखो हमारा भक्त हमारे लिए जब क्या नियम पालन करता है तो इससे भगवत प्रसन्नता की प्राप्त होती है आपको सनातन धर्म के किसी भी अंश में अगर कभी कोई संशय होता हो ना, तो आप अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मत मानना अनुकूल बुद्धि से उसका विचार करना तब उसका रहस्य मालूम पड़ेगा काटने वाली बुद्धि से कोई भी प्रसन्न होकर जैसे आप किसी को दंडा मारना चाहते हो तो आदमी आपके सामने आना पसंद नहीं करेगा वैसे यदि आप धर्म को भक्ति को काटना चाहेंगे तो वो अपना स्वरूप आपकी बुद्धि में प्रकट नहीं करेगा और यदि आप अनुकूल दृष्टि से उनका सेवन करने के लिए विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा की उनसे आपको लाभ ही लाभ है अब योग के नियम की बात सुनाता हूं मैं तो वेदांत के नियम की जो महिमा है ना वो भी आपको तो नहीं मालूम पड़ेगी इसमें क्या विशेषता है आपको तो कुछ सब प्रवचन एक तरीके लगते हैं संघर्षी हो है? है ना तो, है न <laughs> हारमोनियम की आवाज में वैसा ही मजा आता है जैसा सब सहमत ही ना ही बोलते हैं योग तो में पांच व्यक्ति के नियम बोलते तो हैं है नई मान पवित्रता ये पहली चीज है बाहर के शरीर की पवित्रता तो समझो स्थान की पवित्रता कपड़े की पवित्रता भोजन की पवित्रता काम की पवित्रता का, शरीर की पवित्रता मन की पवित्रता ये सब है ना इससे सऊ बोलते हैं और दूसरा है तपस्या अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना भले एक दिन भूखे रह जाना पड़े है लेकिन अपने धर्म के विरुद्ध काम नहीं करेंगे जैसे समझे कि भले आज एकादशी करनी पड़े लेकिन चोरी का आया हुआ जो माल है वो नहीं खाएंगे एक एक कायदे की बात मैंने अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन करना इससे बड़ा भाव बनता है हीनता का भाव बिल्कुल दूर हो जाता है मन में आता है, है? कितना अच्छा काम किया मैंने कि चोरी का माल नहीं खाया जैसे लोगों को पैसा आने पर जैसा सुख होता है ना वैसे योगी पुरुष के त्याग करने पर सुख होता है अच्छा और पैसा मिलना न मिलना तो अपने हाथ में नहीं होता है लेकिन त्याग करना अपने हाथ में होता है उसमें स्वतंत्रता होती है जैसे है ना? नड़ी हम ले जाना चाहें तो वेदांत सत्संग मंडल वाले इजाजत दे कि नहीं दे सुन पराधीन है ना लेकिन अगर वो दे भी रहे हों और हम इसको छोड़ जाएं, तो इसमें हम स्वतंत्र रहते हैं त्याग में मनुष्य की स्वतंत्रता होती है और ग्रहण में परतंत्रता होती है सरकार हमको 5000 का पुरस्कार दे तो हम बड़े आदर के साथ अस्वीकार कर सकते हैं कि इसको राष्ट्र सेवा में लगा दिया जाए हमको स्वातंत्र है लेकिन 5000 अगर सरकार हमारे ऊपर जुर्माना करे उससे बच सकते हैं तो त्याग में हमारा स्वातंत्र होता है तो जीवन में तपस्या आनी चाहिए ये योग का दूसरा नियम है पहला नियम है अपने से पवित्र रखना खान भोजन कर्म वस्त्र शरीर इंद्रिय मन इनको पवित्र रखना ये पहला नियम है और अपने धर्म के पालन के लिए रक्ष सहना जैसे पहले वैष्णव लोग करते थे बना अगर उनको पवित्र पवित्र बर्तन न मिले पवित्र स्थान न मिले अपरक्ष में रह के भोजन न बनाना हो तो भूखे रह जाते थे तो ऐसा नियम लिया जिसमें अपने को तो तकलीफ दे के भी हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं जब हम अपने को कष्ट देते हैं, भी किसी को खुद करना चाहते हैं, तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न होता है ये बात देखने में आती है अच्छा अच्छा तीसरा नियम है स्वाध्याय स्वाध्याय माने अपने हिस्से का जो शास्त्र है उसको पढ़ना शास्त्रों का बंटवारा कर दिया गया है ये शाखा है ये शाखा है ये शाखा है तो सबके जिम्मे थोड़ा थोड़ा शास्त्र की रक्षा की जिम्मेवारी है जिससे अपनी प्राचीन संस्कृति प्राचीन धर्म प्राचीन ग्रंथ की रक्षा हो बुद्धि बढ़े और स्वाध्याय का एक कर्तव्य है कि हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, उनको छोड़ने की मैंने क्या कोशिश की उनमें से कितने छूट गये है, है। और हमारे अंदर गुण क्या है उसमें कमी क्या है उसको पूरी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण यही स्वाध्याय है हो, सुबह का अध्ययन स्वाध्याय आत्मनिरीक्षण अपने बारे में सोचो मनुष्य लिखा है कि तो प्रातः काल जब नीच छूटे तब मनुष्य को उठ करके बैठ जाना चाहिए और जागरूक रहकर ये विचार करना चाहिए हमसे क्या क्या गलती कल हुई थी अब वो आज नहीं होनी चाहिए और कौन कौन सा अच्छा काम अधूरा रह गया था उसको आज पूरा करना चाहिए और हमारे शरीर में क्या क्या रोग है तो उस रोग को दूर करने के लिए हमको कैसा भोजन करना चाहिए कैसा काम करना चाहिए सबे उठकर उठ करते ब्राह्मण मुहूर्त स्वेच्छा और धर्मार्था अनु चिंता है का ये मनुष्य मनुस्मृति का होता है तो अब ये देखो शरीर में कितनी तकलीफ है हम एक आदमी को तो जानते हैं आ, महीनों से वर्षों से वो किसी दिन दुखी हो जाता है किसी दिन सुखी हो जाता है ना उसके घर में कोई खास पैसे का आना जाना नहीं होता है कोई मरता जीता नहीं है कोई बीमार पड़ता और अच्छा होता नहीं है उसका मन ही कभी कुछ याद करके दुखी होता है तो उसका मन ही कभी कुछ कल्पना करके सुखी होता है तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि देखो हम धन की कमी से सुखी नहीं है दुखी नहीं है ए, शरीर में कोई रोग नहीं है बंधु बांधव में कोई विच्छेद नहीं है व्यापार में कोई घाटा नहीं है ये हमारा मन ही रोज रोटी खाने को मिलती है कपड़ा पहनने को मिलता है सोने को मिलता है हमारा मन ही कल्पना कर, कर करके दुखी सुखी होता रहता है तो ये बात समझ में आ जाए तो अपने मन को जरा ठीक साफ़ कर लेना तो स्वाध्याय ये तीसरी चीजें चौथी चीज है संतोष है नतोष माने एक दिन अगर चटनी अचार खाने को न मिले तो रोटी मत फेंको थाली मत पटो है ना नुम सब्जी खाने को नहीं मिली तो सब्जी घर में नहीं आई यही हुआ ना कि सब्जी घर में नहीं आई या मुंह में नहीं आई लेकिन सब्जी तो नहीं आई तो नहीं आई आप तो अपने घर में दुख को बुला रहे हैं है? गी का ना आना बुरा है कि दुख का आना बुरा है इस का स्वरूप बताया जा रहा है जरा आप तुलनात्मक दृष्टि से विचार कीजिए कि ये कितना उच्च पेट है आसानी बात क्या है नियम में ईश्वर परिधान इस ईश्वर तो परिधान का क्या अर्थ है कि अपने सब पदार्थ और अपना सारा व्यक्तित्व अपना अपार और सारे संबंधी सारा पदार्थ संपूर्ण व्यक्तित्व सारे संबंधी और अंतकरण और जो कुछ है जो कुछ होगा सारे कर्म सारे भोग ईश्वर के प्रति अर्पित करना इसका नाम ईश्वरक प्रणगान है सबका खजाना ईश्वर है खजाने में अगर माल रखा हो तिजोरी में माल रखा हो तो सुरक्षित रहता है इसलिए आप अपनी अंति में लगा के अपने माल को मत ढूंढे अपने तिजोरी में खजाने में रखिए वो खजाना क्या है वो बैंक क्या है ना वो समस्ती बैंक है समस्ती बैंक है संसार की सब वस्तु जैसे मिट्टी ईश्वर की पानी ईश्वर का आग ईश्वर की हवा ईश्वर की आकाश ईश्वर का इनसे बना हुआ तुम्हारा शरीर ईश्वर का इनके तुम्हारे संबंधी सब ईश्वर के, तुम्हारा अंतकरण ईश्वर का इंद्रियां, ईश्वर की तुम्हारा यह तुम्हारा मैं सब ईश्वर का इसको योग दर्शन में ईश्वरक प्रणदान बोलता है सब कर्म भगवान को अर्पित करना सब हम मालिक के लिए कर रहे हैं इसका नाम इस तरफ संविधान होता है ये योग में पांच नियम माने जाते हैं तो धर्म शास्त्र के अनुसार नियम सुपासना शास्त्र के अनुसार नियम योग शास्त्र के अनुसार नियम अब देखो भक्तिशास्त्र प्रेम शास्त्र तो वो क्या है? गा? ये देखो प्रश्न ये देखो जित देखा तित क्या जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है एक महात्मा था सुगात करना और आपसे दिल्लाता था तू तो ही तू तू तो ही तू तू ही तू तू तू करता तू भैया मुझने रवि में नहीं तू करता तुँ है हुआ मुझने रंग नहीं प्रश्न ये भी प्रश्न ये भी नारायण ये भी नारायण तो क्या है दृश्यते दिवा अंतरविष्ठ तर्व्य नारायण डार नारायण भीतर नारायण नारायण माने नर के हृदय को बोलते हैं नार नार है नर का नर से इदम नारम हृदय हृदय अयनम वस्य नारम अयनम वस्य जो सबके दिल में रहते हैं मच्छर में भी रहते हैं मच्छर में भी नारायण है रहते हैं जैसे तो, क्या वो महात्मा थे जिनके गधा मिला रास्ते में क्या का गंगा तो जल गंगा जी से ले आये थे गंगा जल हरे रामेश्वर ले, ले जा रहे थे शिव जी को चढ़ाने के लिए और मेरे गधे के मुंह में डाल दिया नारा नारा नारा हम हाँ। आत्मा का पूर्ण स्मरण देखो पूर्ण स्मरण करो देख मौत रूप धरे में नहीं करेगा तुमसे ना हाँ मृत्यु का रूप धारण करके आने लग मरते ना जाएंगे उन्हीं में तो मिलेंगे ये कहीं व्यक्तित्व स्वतंत्र होकर रहने वाला नहीं है व्यक्तित्व नष्ट होके उन्हीं में तो मिलने वाला है मौत हो जाए और अपना प्रियतम मिले है ये भक्ति की बात धूप भी था महात्मा को रास्ते में चले जा रहे हैं बड़ा भारी धूप में था ये जल भर भर भात भले भले हो बात होते हैं बले बने हो लंबक नाथ हा भले बने हो लंबकनाथ भूत बन गए करो पहचान गया सत्यनारायण होश्वरक प्रणधान ये भक्ति शास्त्र के अनुसार ईश्वर प्रणधान है अब भक्ति शास्त्र में और ज्ञान शास्त्र में अंतर क्या है जो आपको सुनाते हैं ये धर्म में योग में है ना उपासना में और भक्ति में अपनी ओर से भाव किया जाता है कि ये भगवान है अपनी ओर से भाव करना पड़ता है कि ये भगवान है और वेदांत शास्त्र ये कहता है कि देखो तुम भाव करो चाहे मत करो है तो सब ब्रह्म ही मरना भी ब्रम जीना भी ब्रह्म जड़ता नाम की कोई वस्तु नहीं है तीन चीज नहीं है एक तो दुख नहीं है और दूसरे जड़ नहीं है असल में है ही नहीं दुख नहीं है जड़ नहीं है और द्वैत नहीं है असल सिवाए दूसरी कोई वस्तु आत्मा ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं देखो ना है और हम भाव करते हैं कि ये नारायण है अपनी ओर से भाव की प्रधानता अपनी ओर से होती है और ज्ञान की प्रधानता अधिष्ठान वस्तु की ओर से होती है असल में ब्रह्मा चिप्त कुछ है ही नहीं तो हमको जो ब्रह्मा चिप्त दिखा है वो तो ब्रह्म है तो अरे जड़ दिख रहा है सजातीय तो प्रभाष अरे जड़ नहीं है चेतन है ये तो चेतन है हमको गलती से जड़ दिखाई पड़ता है है, जड़ नहीं विजातीय तिरस्कृति जड़ नहीं है सत है असत नहीं है चेतन है जड़ नहीं है आनंद है दुख नहीं है अद्वय है द्वैत नहीं है तो मालूम करता है इसमें आपको अंतर मालन करता है नहाभिमानी गलिधे विज्ञाते यत्र यत्र मनो परमात्म येहाभिमान गल गया परमात्मा का विज्ञान हो हमारा मन यहाँ जहाँ जाता है वही वही समाधि है देखो मन को कहीं से खींचना नहीं है क्योंकि जहां से खींच रहे हो वहां भी ब्रह्म है, और मन को कहीं भेजना भी नहीं है क्योंकि जहां से भेज रहे हो, वहां भी ब्रह्म है।, है, तो भेजने और खींचने का सवाल हल हो गया तो so, उपनिषद में ऐसे बताते हैं नियम की बात आपसे सुनाते हैं उपनिषद में ऐसे सुनाते हैं यज्ञ पश्यपुर्भ्याम तत्पद ब्रह्मेटी भावेत यजे स्त्रोत्राद्याम तत्पद ब्रह्मेटी भावे यज्रति यज्ञ जिघ्रति महासाध्याम तत्पद ब्रह्मेटी भावे जो कान से सुनते हैं सो ब्रह्म है जो से देखते हैं तो ब्रह्म है जो पेटा से सुनते हैं तो ब्रह्म है जो नासिका से सुनते हैं तो ब्रह्म है जो चखते हैं तो ब्रह्म है और नहीं चखते हैं सो नहीं देखते हैं सो है, है। है ब्रह्म है नहीं सुनते हैं सो ब्रह्म है असल में ब्रह्म तो ब्रह्मातिरिक्त का जो दर्शन है वो ब्रह्म मूलक है यही श्रम है ब्रह्मा तिर के दर्शन में तो इंद्रिया और मन आदि का व्यापार जब मन परिश्रम करे इंद्रियां परिश्रम से दिखाई पड़े और वो जहाँ शांत है बता रहे कोई कि जब मन चंचल नहीं रहता है तब दुनिया दिखती है मन की स्थिरता में किसी ने आज तक संसार को देखा है मन की चंचलता में ही संसार दिखता है ऐसा अच्छा देखो आंख अगर बिल्कुल ठीक हो तो किसी को दो चंद्रमा दिखेगा आंख के पीढ़ी होने पर ही दूसरा चंद्रमा दिखता है तो आप ये मालूम कर लो कि चंद्रमा तो एक ही है और जो दूसरा दिख रहा है वो चंद्रमा का बच्चा नहीं है चाचा नहीं है वो भाई नहीं है वो चंद्रमा का दुश्मन कोई नहीं आया है ना दूसरा चंद्रमा जो दिखता है ना वो चंद्रमा का दात है ना चंद्रमा का भाई है, ना भाग न पत्नी है न बेता है न दुश्मन है वो तो हमारी आख पेड़ी हो गई है इसलिए दिख रहा है न तो ये ब्रह्मा तिरप्त गिर दिखाई पड़ता शांत बुद्धि ऐसी नहीं दिखाई पड़ता कार हो जाने से है, बुद्धि के चंचल हो जाने से दिखता है बुद्धि के चोरी हो जाने से देखता है इसलिए मूलतः विजाती है आत्मा से विजाती है विजाति हमारे दूसरी जीव जाती का है हमारे आत्मा चैतन्य है तो चैतन्य से दिजाति है आत्मा मरता नहीं तो मरने वाला जो दुखता है वो है। आत्मा चैतन्य है तो जो जड़ दिखता है वो झूठा है आत्मा आनंद है तो जो दुख दिखता है वो है। आत्मा अद्वितीय है तो जो दोष दिखता है वो है। तो आत्मा के विपरीत जो कुछ दिख रहा है वो बिना हुए दिख रहा है और अपनी जो चीज है वो तो चैतन्य ही चैतन्य है चैतन्य है चैतन्य ही चैतन्य आनंद ही आनंद आनंद की सुगंध ढूंढ रही है आनंद का आस्वादन हो रहा है आनंद की झलकिया देख रही है तो आनंद गुदगुदा रहा है तो आनंद का संगीत गाया जा रहा है आनंद आनंद मूर्तिमान होकर के मालूम कर रहा है तो आनंद ही आनंद आनंद का समुद्र आनंद की गंगा है आनंद की धरती है आनंद का वायु है आनंद का सूर्य आनंद का चंद्रमा आनंद का आकाश आनंद का आकाश उसमें आनंद की हवा चलती है उसमें आनंद के सूर्य चंद्रमा उगते है आनंद का समुद्र लहराता है आनंद की धरती है आनंद मूर्तिना होकर बोल रहा है आनंद का विजातीय कोई नहीं है जो है से आनंद का सजाती है चेतन का विजातीय कोई नहीं है जो है तो चेतन का सजाती है और आनंद में भी कोई तो गाढ़ा पतला आनंद नहीं है स्वगत भेद भी नहीं है जय का एक रस अखंड आनंद है इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं वेदांत में नियम नियम कर ले कि द्वैत है ही नहीं आ, है, है। इंद्रियों की दृष्टि से मन की दृष्टि से जो विमाशी मालूम पड़ता है जो गढ़ मालूम पड़ता है जो दुख मालूम पड़ता है, है आ, ये मालूम तो पर करता है परंतु दरअसल नहीं है और दरअसल जो है वो अविनाशी पिचूर्ण पर मोदंता मोदंता मोदंता परिशोका लोका अद मोदंता निरवधि निरमर्याद असीम अखंड आनंद की से शोक रहित हुए लोग आज है ना? है आनंद कर आनंद कराएं, आनंद कराएं। तो का करोष नहीं है एक आदमी के को घर कोई मर गया है आप बिल्कुल सच में हमको कहानी ज्यादा नहीं आते। आती रोल कि हाय हाय हायने दिन का साथ ही रह गया तो फिर बोले की घंटे दो घंटे चार घंटे का अच्छा दगा की फिक्र करनी पड़ती थी खिलाने की फिक्र करनी पड़ती थी बुद्धे थे इनके लिए आदमी रखना पड़ता था दो सौ रुपया दो सौ रूपया खर्च होता था इनके लिए चलो सब झगड़ा करके देखो आदमी का मन का स्वभाव देखो है न अच्छा कौन मैं कल्पना करके कह रहा हूँ कि नहीं उसी आदमी ने जो दुखी हुआ जो रोया उसी ने हमक कहा अरे वही तो आनंद तो भीतर से निकलता है ये दुख तो हम बाहर से मोल लेते हैं दुख तो हम बाहर से मोल लेते हैं क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो मरेगा नहीं क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो बिखरेगा नहीं दुनिया में ऐसा कोई है जिसका मन बिल्कुल हमारे मन के अनुसार चले तो जब ये बात बिल्कुल सच्ची है, है? खुश हो गया है ना कि तुमको एक हकीकत मालूम है एक असलीयत मालूम है एक खुशाई मालूम है किसी का मन सुनकर न मिले बोले तो हम पहले से जानते हैं कि दुनिया में दो मन एक नहीं होते हैं इसलिए दिखी होगी क्या बात है ठीक है हमको पहले से मारे बोले कोई मर गया तो बोले को ये तो संसार का नियम ही है ना तो आज तक जिंदा रहा है आपने वो चुना होगा एक वृद्धा ब्राह्मणी थी जातकों में कथा हुई है ने? हाँ, बुद्ध। तो एक थी, मर गया, ने लोगों ने कहा कि बुद्ध बड़े सिद्ध महात्मा हैं, उनके पास ले जाओ तो जिंदा कर देंगे ये दुनियादार लोग जो है ना महात्माओं को भी झगड़े में डालना चाहते हैं, है खुद से झगड़े में पड़े ही रहते हैं दूसरे को भी झगड़े में डालना पड़ता है तो लोग गई महाराज रहे बोले सब लोग कहते हैं कि तुम जिंदा कर सकते हो जिंदा करो बोले हाँ हम कर सकते हैं ऐसे बोले बुद्धों तो ने कहा हम जिंदा कर सकते हैं पर एक चीज चाहिए बोले तू दुनिया में कहीं मिलती है कहा मिलती है महाराज मिलती है क्या चीज है तो सफेद सर्स चाहिए सर्सें होती है ना एक लाख है ना चाहिए पर ऐसे घर की चाहिए कि जिसके खानदान में कभी कोई मरा ना हो अब बच्चे को लेकर गाय बोले भाई जिसके खानदान में कोई मरा ना हो, तो एक मुठ्ठी करते हम तो दे दो तो हमारे भी मरे है हमारे भी मरे हैं, हमारे भी मरे हम ढूंढती रही बोले अरे सबके घर में मरे तो सब हमारे घर में मर गया तो हुआ चलो बच्चे को ले जाकर दस माथ तो ये विषय जब सपने की तरह संसार की वस्तुएं मरती हैं बिखुड़ती हैं है। तो मरती हैं तो अनादि अनंत नहीं है बिखड़ती है तो सब नहीं है, है, तो है। और नारायण मन नहीं मिलता है तो अपने आपों से अलग है, है। तो इनकी फिक्र जिनको मरना है मरेंगे जिनको बिचुड़ना है वो बिछुड़ेंगे है और जिनका जिनको लड़ाई करनी है वो करेंगे वो तो मालूम नहीं है संसार का कदा असल में नहीं? सत्यदानंद परमात्मा में परब्रह्म परमात्मा नहीं है नहीं उनके लिए उनके लिए अपने तो दुख नहीं करना ये विब्रम्म ये विब्रम करो ना भी ब्रह्म अब एक वेदांत की बात आपसे सब तो सत्य होता है ना सब ब्रह्म है ये सत्य होने पर भी इसमें दो धारा हो जाती है एक क्या धारा होती है एक तो दरअस का सब ब्रह्म है और एक राज का सब ब्रह्म है दरस्थों का सब ब्रह्म ये है कि जब आत्मा ही ब्रह्म है, है तो क्या भिकारी बनना ये दिरस्थों का ब्र माने दो लोग पहले बैराग्य का अभ्यास करके अंत करण की शुद्धि करके भगवान की उपासना करके ये जानते हैं कि आत्मा ब्रह्म है और इसके सिवा और कुछ नहीं है? सब ब्रह्म तो बोलते हैं कि फिर पता है कहीं में जाना है ना आना है ना मरना है ना जीना है ना लेना है ना देना है विरक्त को ब्रह्म ज्ञान होगा तो अवधूत हो जाएगा वो हाँ वो संस्थाई नहीं होगा हम सन्यासी हैं हम उदासी हैं हम वैष्णव हैं हम सही हैं हम हिंदू हैं हम मुसलमान हैं वो व्यक्तित्व के मोह में कभी पड़ नहीं सकता हम ऐसी अफ्रीकन है कि तो ये भेद इससे नहीं हो सकता ये तो सर्द तो तो तो तो है नारकी भी वही है चर्दी भी वही है दृष्ट तो अजूत हो गया और यदि नारायण इसी से पहले महात्मा लोग कहते थे कि गिरस्त लोग जो है उनको वेदान कर तो और पहले से वैराग्य न हो सकते हैं भगवान की भक्ति करके धर्मानुष्ठान करके धर्मानुष्ठान करके दुष्कर्म दूर न किया हो भक्ति का अनुष्ठान करके संसार का राजद वासना न तोड़ी योगा तो न न हो योगाभ्यास करके चित्त की संकल्पता को न मिटाया हो चंचल ही रहे राग भी रहे है ना? और भोगवादी में प्रवृत्ति भी रहे तो ऐसा वेदांति क्या हो जाएगा बताए आप ऐसा वेदांति सांप्रिक हो जाएगा बड़े बड़े खतरे सी जगह है ये ये सीली है सीली का नोक है सिद्धांत करण पुरुष को आत्मा ब्रह्म सर्वम ब्रह्म ज्ञान तो वही शांत और यदि वैराग्य की न्यूनता है मैंने भगवान की भक्ति नहीं की है धर्मानुष्ठान से दुष्कर्म को नहीं छोड़ा है से सेप्त को चांचल्य को दूर नहीं किया है मैंने परंपरा साधन नहीं किया है ये तो परंपरा साधन है